संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण रजोगुण और सत्गुण के कार्यों का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों जब तीनों गुणों की सामयावस्था होती है उस समय उसका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है अव्यक्त समस्त प्राकृतिक कार्यों में व्यापक अविनाशी और स्थिर होता है उपरयुक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है तो वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वार वाले नगर अर्थात शरीर का निर्माण होता है इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली ग्यारह इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है बुद्धि इस नगरी की स्वामिनी है इसमें जो तीन स्रोत चित्रूपी नदी के प्रवाह है वे सदा भरे रहते हैं उन्हें भरने के लिए तीन गुण वाली नालियां हैं सत्व रज और तम ये ये तीन गुण कहलाते हैं। हैं। परस्पर एक एक दूसरे दूसरे के के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले जहाँ रजोगुण को, रजो रजो को दबाया जाता है वहां सत्व गुण की वृद्धि होती है तम को अंधकार रूप समझना चाहिए उसका दूसरा नाम मोह है वह अधर्म को लक्षित कराने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है तमोगुण का यह स्वरूप दूसरे गुणों में दूसरों गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है रजोगुण को विकृति रूप बतला गया है यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है इसी से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है सब भूतों में प्रकाश लघुता अर्थात गर्भहीनता और श्रद्धा यह सत्व गुण का रूप है गर्वहीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है अब मैं युक्त पूर्वक संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूं इन्हें ध्यान देकर सुनो मोह अज्ञान त्याग का अभाव कर्मों का निर्णय न कर सकना निद्रा गर्व भय लोभ शोक शुभ कर्मो में दोष देखना स्मरण शक्ति का अभाव परिणाम न ना सोचना नास्तिकता दुष्चरित्रता निर्विशेषता अर्थात अच्छे बुरे के विवेक का अभाव इंद्रियों के शिथिलता हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना शत्रुता काम में मन न लगाना अश्रद्धा मूर्खतापूर्ण विचार कुटिलता नासमझी पाप करना अज्ञान आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना भाव भक्ति का न होना अजितेंद्रियता और नीच कर्मों में अनुराग ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाये गए हैं इनके सिवा और भी जो जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई है वे सब तमोगुड़ी ही हैं। देवता ब्राह्मण और वेद की निंदा करना दान न देना अभिमान मोह क्रोध असहनशीलता और मास्टर ये सब तामस बर्ताव है विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और और ओहेलना देना तथा देवता अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है अतिवाद अक्षमा मत्स्यता अभिमान और अश्रद्धा को तमोगुण का फल माना गया है संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब माने गए हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन में जाना अनिवार्य होता है उनका परिचय दे रहा हूँ उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिर योनि में जन्म ग्रहण करते हैं स्थावर वृक्ष पर्वत आदि देव पशु वाहन राक्षस सर्प कीड़े मकोड़े पक्षी अंडर प्राणी चौपाए पागल बहरे गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले अर्थात आदि मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं उनकी चित्तवृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है इसलिए उन्हें अर्वाक श्रोता कहते हैं ये सबके सब, के सब तमोगुणी है तम अर्थात अविद्या मोह अर्थात अस्मिता महामोह अर्थात राग क्रोध नाम वाला और मृत्यु रूप अंधता म यह पांच प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई गई है वे प्रवरों वर्ण गुण योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा पूरा वर्णन किया जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है वह तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है महर्षियों अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा ध्यान देकर सुनो संताप रूप आयास, सुख दुख सर्दी गर्मी ऐश्वर्य विग्रह संधि हेतुवाद मन का प्रसन्न न रहना बल शुरता मद रोष व्यायाम कलह ईर्ष्या इच्छा चुगली खाना युद्ध करना ममता कुटुम्ब का पालन वध बंधन, ब विक्रय, छेदन, भेदन और विदारण का प्रयत्न, दूसरों के को कतर डालने की चेष्टा उग्रता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, लौकिक बातों की चिंता करना पश्चाताप असत्य भाषण मिथ्या मिथ्यादान संशयपूर्ण विचार तिरस्कार पूर्वक बोलना निंदा स्तुति प्रशंसा प्रताप बलात्कार स्वार्थ के लिए सेवा तृष्णा दूसरों के आश्रित रहना व्यवहार कुशलता नीति प्रमाण अर्थात अपव्यय अब, परिवाद और परिग्रह ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री पुरुष भूत द्रव्य और गृह आदि के पृथक पृथक संस्कार होते हैं वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप अविश्वास सकाम भाव से व्रत नियमों का पालन काम्य कर्म नाना प्रकार के पुर्त अर्थात वापी कूप तड़ाक आदि पुण्य कर्म स्वाहा नमस्कार अध्यापन यजन अध्ययन दान प्रतिग्रह प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं मुझे यह वस्तु तो मिल जाए यह मिल जाए इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए आसक्ति मूलक उत्कंठा होती है उसका कारण रजोगुण ही है द्रोण माया मान चोरी जागरण दर्प राग विषय प्रेम प्रमोद क्रीडा स्त्रियों के लिए संबंध बढ़ाना नाच बाजा और गाने में आसक्त होना यह सब राजस्व गुण है जो इस पृथ्वी पर भूत वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते मनमाना बर्ताव करते और सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मनाते हैं वे मनुष्य रजोगुण से आवृत्त है उन्हें अर्वाक श्रोता कहते हैं ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख पाने का यत्न किया करते हैं मुनिवरों इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस्व गुणों और तुमकुलताओं का यथावत वर्णन किया जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वह सदा इनके बंधनों से दूर रहता है महर्षियों अब मैं तीसरे उत्तम गुण अर्थात सत्व गुण का वर्णन करूंगा जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है आनंद प्रसन्नता उन्नति प्रकाश सुख कृपणता का अभाव निर्भयता संतोष श्रद्धा क्षमा धैर्य अहिंसा समता सत्य सरलता क्रोध का अभाव किसी के दोष न देखना पवित्रता चतुर्ता और पराक्रम सत्व गुण के कार्य है जो इन धर्मों का आचरण करता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है ममता अहंकार और आशा का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है विश्वास लज्जा तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में न पड़ना प्राणियों पर दया करना, चुगली न खाना हर्ष संतोष विस्मय विनय सद शांति कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति उत्तम बुद्धि आसक्ति से छूटना जगत के भोगों से उदासीनता ब्रह्मचर्य सब प्रकार का त्याग निर्मता फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना ये सब सत्य गुण के कार्य हैं। जो उपरुक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत भूत परमात्मा में निष्ठा रखते हैं वे ही धीर और साधु दर्शी बने गए हैं वे धीर पुरुष सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोक में जाकर अनेकों शरीरों की सृष्टि करते हैं सत्गुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशित्व और लक्षा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं वे ऊर्ज श्रोता और वैकारिक देवता माने गए हैं योग बल से स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोगजनिक संस्कार से विकृत होता है उस समय वे जो जो चाहते हैं उस उस वस्तु को पाते और बांटते हैं इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्वगुण के कार्यों का वर्णन किया जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वह गुणों का सेवन करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता